मित्रों आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग है आज हम फिल्मों के वेस्टर्न स्टाइल गीत नहीं सुनने वाले हम थोड़ा जाने वाले हैं उनके हिंदी फिल्मों में आने की कहानी के बारे में और फोकस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट पर भारत में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग सबसे पहले शायद अंग्रेजों के फौजी बैंड्स में हुआ था बाद में उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी कई सारे बैंड यहाँ इंडिया में टूर करने आने लगे और धीरे धीरे नाइट क्लब्स और अन्य महफिलों में ये इंस्ट्रूमेंट सुने जाने लगे थे 20 और 30 के दशक में देखें तो भारत में खासकर करके मुंबई और कोलकाता में एक जैज सीन डेवलप हो रहा था बाहर से कई आर्टिस्ट यहाँ अपने बैंड लेकर आते और अपने गानों के साथ टूर किया करते थे ये वो समाना था जब कई सारे बड़े बड़े बैंड हुआ करते थे जिसमें आर्टिस्ट आके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते और उनका कोई कंडक्टर होता जिसके इशारे पर सभी इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे शीट्स का जमाना था और उन्हीं शीट्स को पढ़कर सब आर्टिस्ट अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते यूरोप के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो भारत आए और टूर कर कर वापस चले गए कुछ यहाँ पर काफ़ी समय के लिए रुक भी गए और कई लोगों को इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा भी गए आज हम ऐसे ही एक आर्टिस्ट और उनके कामों को सुनेंगे ये आर्टिस्ट थे फ्रांसिस्को कैसनोवास टला जिन्हें भारत में फ्रांसिस्को कैसनोवास के नाम से जाना जाता है इनका जन्म बार्सिलोना स्पेन में 9 अक्टूबर अठारह सौ निन्यानवे के दिन हुआ था इन्होंने कम उम्र में ही इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखना शुरू कर दिया और इनको महारत हासिल थी फ्लूट विद विला में धीरे धीरे इन्होंने अन्य लोगों के साथ ऑर्केस्ट्रा बनाया और काफी एक्टिव थे यूरोप में इन्होंने स्पेन ही नहीं फ्रांस इत्यादि में जाकर भी गाने बजाए 1930 के आसपास ये पहली बारी भारत आए थे अपने जायज ऑर्केस्ट्रा के साथ और एक कॉन्सर्ट टूर किया था थोड़े ही समय बाद उन्हें कोलकाता के फेमस कैलटा स्कूल ऑफ म्यूजिक का प्रिंसिपल प्रिंसिट कर दिया मौजूद है और लोग हैं एच एम बी वालों से भी इनकी पहचान हो गई और कोलंबिया लेवल पर इनके कई रिकॉर्ड निकलना शुरू हुए आज उनके कई सारे रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है इनमें से कुछ रिकॉर्ड उस समय की मशहूर फिल्मों के रिकॉर्डिंग हुआ करती थी ये सब जैज इंस्पायर्ड रिकॉर्ड्स में आप पाएंगे कि ज्यादातर आप आर्टिस्ट को अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते ही सुनेंगे गाने का भाग कम होता था शायद ये इसलिए होता होगा कि उस दौर में एक ही माइक्रोफोन हुआ करता था तो आइए सुनते हैं फ्रांसिस्को कैसनोवाजी के ऑर्केस्ट्रा की एक रिकॉर्डिंग जो उन्नीस के आस शायद कोलम्बिया लेबल पर निकली थी ये ट्वेंटियॉक्स की फिल्म एली का गीत था, जो हैरी वॉरन और मैक गॉर्डन द्वारा लिखा गया और ये एक टिपिकल फोक्स है सुनते हैं इसको ये जानने के लिए कि उस समय किस तरीके की जैज़ रिकॉर्डिंग हमारी रिकॉर्ड लेबल्स पर निकला करती थी sing baby baby don't you stay by my प्रतीत होता है कि इनका कोलकाता के किसी क्लब में भी बजाया करता था धीरे धीरे इनकी काफी नामी हस्तियों से पहचान हो गई इनमें बताते हैं मदर टेरेसा, माउंट पंडित नेहरू और गांधी जी भी थे म्यूजिक के तौर पर देखें तो इनकी मेहली मेहता जी जिनके बेटे जुबिन मेहता काफी चर्चित रहे हैं उनके साथ काफी काम किया ये महली मेहता साहब ने बॉम्बे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की थी जिसके वे कंडक्टर और कॉन्सर्ट मास्टर थे इनकी पार्टनरशिप का चरम पहुंचा था उन्नीस में जब मशहूर वायलिनिस्ट यहूदी मेनोहि भारत के कॉन्सर्ट टूर में आए थे उन्होंने बॉम्बे और कोलकाता के ऑर्केस्ट्रा के साथ कई शहरों में जाकर कॉन्सर्ट दिए थे जहाँ मेहली मेहता साहब थे कॉन्सर्ट मास्टर और फ्रांसिस्को कैसनोवा थे कंडक्टर कोलकाता के एक और मशहूर हस्ती के साथ फ्रांसिस्को साहब की पार्टनरशिप रही उन साहब की रहती थी कॉम्पोजिशन और फ्रांसिस्को साहब प्रोवाइड करते थे अपना ऑर्केस्ट्रा उस जमाने में कई नॉन फिल्म गीत इनके निकले। उन्हीं में से एक गीत मुझे नब्बे के दशक में अचानक से सुनने को आ गया था उसके रीमेक के फॉर्म में दरअसल उस समय लता जी का एक श्रद्धांजलि एल्बम निकला था जिसमें ये गीत थोड़ा मन को भाग गया था ऑरिजिनल तो हम सुनेंगे पर आइए पहले वह गीत सुन लें जो मैंने उस समय सुना था तक जीता राह चलते तभी मैं पास जो पहुँचू दिन जाए चले जब तक hi hoshi तब तक रहूं आंखों में तो जम जम जी बहलाऊं मैं इसी लिए बिन कारण गाने गाऊं याद बहलाऊ में तुम्हारी उस जमाने में गाना मिलना बहुत कठिन था और बहुत समय बाद ही ये गीत मेरे हाथ लगा ये गीत गाया और कंपोज किया था पंकज मलिक साहब ने और इसकी जो मिठास है वो अलग ही है उनके स्वर में ये गीत सुनकर ऐसा आनंद मिलता है कि एक बार सुनकर मन नहीं भरता आप भी सुनिए ये गीत जिसमें ऑर्केस्ट्रा प्रोवाइड किया था फ्रांसिस्को साहब ने गा रहे हैं पंकज मलिक जाय जब तक जीता हूँ चलते चल में बात जो आप दिन जाए चली जब तक जीता हूँ रह चल I need you. एक अन्य कलाकार थे जिनके गीत के लिए भी कैसनोवा साहब का ऑर्केस्ट्रा अपनी सर्विसेज दे पाया वे थे हेमंत कुमार साहब आइए सुने उनकी आवाज में ये खूबसूरत गीत जिसमें यह ऑर्केस्ट्रा था gay okay. से पिला गए पिला गए पिला गए बाहर हमारे घर में आई प्रेम की घटा झों के छाई बाहर हमारे घर में आई प्रेम की घटा झूम के छाई सोए प्राण में जादी मंगे जादू वो चला गए हाथ सारा कम बुला गए आलू लुटा गए कोई आख को पिला गए पिला गए पिला गए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 कुछ लोग बताते हैं कि फ्रांसिस्को साहब ने नोबल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव के साथ भी कोलैबोरेट किया था हमारे राष्ट्रगान के लिरिक्स टेगोर साहब ने ही लिखे थे और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी हारमोनाइजेशन कैसनोवा साहब ने ही की पंकज मलिक साहब का एक और गीत है जो मुझे बेहद ही पसंद है जिसमे कैसनोवा साहब के ने क्या कमाल किया था क्या बढ़िया कॉम्पोजिशन थी पंकज मलिक साहब का वाकई कोई जवाब नहीं था यह गीत बहुत ही मीठा बहुत ही मधुर और इसको जितनी बार सुन लू मुझे लगता है कम सुना है ये गीत उसी रिकॉर्ड पर था जिस पर याद आए कि न आए मौजूद था आइए सुने वो खूबसूरत गीत जो मेरे टॉप फेवरेट गीतों में शामिल है चाहे अरे तू क्यों ये शर्माए प्रांच है नन चा है अरे तू क्यों ये शर्माए वो या कि चल जाए फिर किसलिए लिए साज सजाए प्रांच है नए नन चा है अरे तू क्यों ये शर्माए से नहीं बोल निकलते मन में अरमान मचलते मुख से नहीं बोल निकलते मन में अरमान मचलते फोटो पर रोक हीने में सोते उबलते ते की माला तेरी तेज सजी काटो से कहीं दूर खड़ा तेरा प्रेमी तेरी याद में आत बहाए प्राण चहे नए नन चाहे अरे तू क्यों हुई शर्माए प्राण चहे नए नन चा तू क्यों यू शर्मा दौर के गीतों में एक मेलेडी एक हारमोनी थी जो आज हम बहुत मिस करते हैं उन आर्टिस्ट ने अपनी दिन रात की मेहनत से ऐसी नायाब चीजें बनाई कि वो आज तक हमारा मन मोह रही है अगली हमने जो मनमोहक प्रस्तुति रखी है वह भी हेमंत कुमार साहब की गायी हुई है इसकी ऑर्केस्ट्रेशन सुनकर भी मजा आता है आप भी मजा लीजिए अब याद हमें क्यों आती हो उजड़ गई दुनिया अपनी याद हमें क्यों आती हो अब याद हमें क्यों आती हो बेकार हाँ हमें तड़पाती हो याद हमें क्यों आती हो अब याद हमें क्यों आती हो हंसी हंसी में रुला गई गई तुम हसी हसे में रुला गई तुम बने हुए को मिटा गई तुम बीत गीत गीत पुराने हो गए उनको फिर क्यों गाती हो उनको फिर क्यों गाती हो याद हमें क्यों आती हो अब याद हमें क्यों आती हो दिल को ना जान के दौड़ा हमको पागल बना के छोड़ा दिल को ना जान के दौड़ा हमको पागल बना के छोड़ा अब भी क्या जी भरा नहीं है जो यूँ हमें जलाती हो जो यूँ हमें जलाती हो में क्यों आती हो अब याद में क्यों आती हो 1956 में कैसनोवा साहब भारत छोड़कर चले गए थे बाद में वे यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन स्पेन की कई जगहों पर एक्टिव रहे इनका देहांत 16 दिसंबर उन्नीस के दिन हुआ था वे तो चले गए पर उनकी कॉम्पोजिशन हम आज सुनते हैं तो दाद दिए बिना नहीं रह पाते आशा करते हैं कि इनकी और रिकॉर्डिंग सामने आएंगी आपसे अब मैं इजाजत लूंगा छोड़े जा रहा हूँ उनकी एक और रिकॉर्डिंग पंकज मलिक साहब की आवाज में जब भी ये गीत सुनेंगे कैसनोवा साहब का ऑर्केस्ट्रा की याद हमें आती रहेगी मेरी याद ना आए नाये गिलना बुसे भुलाए गीत मेरी याद ना आए नाये गिलना बुसे भुलाए गीत हुए सपने हुए सपने हमें तो सारी रात जगाए आए बिन्द्र भुसे भुलाए जिस मेरी याद ना आए आए जितने मेरे गीत थे गाए राग मेरे राग मेरे कभी जित के मन भाए जितने मेरे गीत थे गाए राग मेरे कभी जित के मन भाए वही हमारे नीच है सुना राग बताए बताए बताए नाम से बुलाए जिस मेरी याद न आए आए रह गे सातू से नैना नैना जान वोट को जिल हो गया तो तो मुस्ता